नोट के जिनका, जिनका कट होता है वो ज्वाइन कट देना मीर कर मीरक नहीं बोलना हमारा प्रसंग चल रहा था राजेश करिए इनको कहते हैं ये प्रश्न किया था उसका उत्तर दिया है अक्षरम नक्षर विद्यारम वर्णम वापु सूत्रे किमर्थम उपदिश अंत में कहा किमर्थम उपदिष जो अक्षर है नष्ट न होने वाला है ऐसा जानना चाहिए अश्नो तीर्वा करके रखिए व्याप्तो इस धातु से सर्व प्रत्येक करके अक्षर बनता है जो सर्व्याप्त है पूर्व सूत्र में व्याकरण शास्त्र में शिक्षा शास्त्र में इसको वर्ण नाम से वैकरण व्याकरण को जानने वाले शिक्षा शास्त्री इसको वर्ण नाम की है यहा जिस वाणी में ब्रह्म राशि वेद राशि विद्यमान है सुशोभित है तदर्थम उस ब्रह्म राशि के लिए उस वर्णमाला के लिए उस वेद ज्ञान के लिए हमें इस शिक्षा का उपदेश किया जाता है इष्ट बुद्ध और इष्ट बुद्धि के लिए इष्ट ज्ञान के लिए जो हम चाहते हैं जिसकी इच्छा करते हैं जिसके कारण से हम अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सकते हैं उस इच्छा की पूर्ति जिस ज्ञान से होती है उस ज्ञान को पाने के लिए इस शिक्षा शास्त्र का उपदेश किया जाता है और लघुअर्थम अपने भावों को संक्षेप से अल्प मात्रा में कैसे अभिव्यक्त किया जाए इस बात को जानने के लिए शिक्षा शास्त्र का उपदेश किया जाता है इस बात को कैसे हम स्वीकार करें जो शिक्षा शास्त्र है यह मनुष्य के प्रयोजन को पूर्ण करने वाला शास्त्र है ऐसे शास्त्र में हमारी रुचि हमारी श्रद्धा हमारा आकर्षण कैसे हो तो उस शिक्षा शास्त्र के बारे में कुछ ऐसी बातें कहनी चाहिए जिससे उनको सुन करके हम उसके प्रति रुचि श्रद्धा आकर्षण उत्पन्न कर सके उसके लिए महाभाष्य कार्य महर्षि पतंजलि ने यह बात कही है सो अयम अक्षर समाना यमनाय सो अयम वह ये जो अक्षर समय है अक्षरों का समुदाय है वर्णमाला है जो अनुपूर्वी से है क्रम से है किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण होना चाहिए उसके बाद कौन सा होना चाहिए स्वर कहां पर होने चाहिए व्यंजन कहां पर होने चाहिए और उनमें भी किस प्रकार के व्यंजन किस प्रकार के वर्णों के साथ संयुक्त है इन सब बातों को विधिवत क्रम से जहाँ पर जिस समुदाय में बताया गया है ऐसा वह समुदाय अक्षर समाननाय है जो कि वाक समान ये वाणी का समामनाय है वाणी में विराजमान रहने वाला यह समुदाय है और यह कैसा समुदाय है ब्रह्म राशि ही जो ब्रह्म राशि है वेद राशि है बहुत बड़ा ढेर है यूं कही है ये भंडार है ज्ञान का आगार है आपने रोडवेज के बसों के ऊपर कभी लिखा हुआ देखा हो हिंदी में या अलग अलग प्रांतों में अपनी अपनी भाषा में लिखा हुआ रहता है मैं अजमेर में रहता हूं तो अजयमेर आगार ऐसे लिखा रहता है आगार कहते हैं घर भंडार जहां पर सारी बसें विद्यमान रहती हैं जहां ठहरती हैं उसका घर है जैसे मनुष्यों के रहने के लिए घर होता है ऐसे ही बसों के लिए रहने के लिए भी स्थान होता है उसको कहते है आगार बहुत बड़ा घर है बसों के ऐसे ही ये आघार है ब्रह्म राशि है बहुत बड़ा बड़ा ढेर है बहुत बड़ा शब्द ज्ञान है ब्रह्मी जो वाक समय वाणी के अंदर विराजती है ये राशि आप रात्रिकालीन मंत्र पाठ करते हो यजाग्रतो दूर मुदयती दैवम वाले मंत्रों को लेकर के छह मंत्र हैं उनमें एक मंत्र है यजोशी यस्मिन, यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा यस्मिश्चित सर्वमोतम प्रजा नाम तनमे मन शिव संकल्प हमारी वाणी में चारो वेद प्रतिष्ठित हो सकते हैं होते हैं आपके मनो में भी चारो वेद प्रतिष्ठित है स्मृति के रूप में उनको उजागर करना उनको उद्बुद्ध करना ये आपके हाथों में है हमारे हाथों में है तो ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा है जो ब्रह्म राशि है ये बहुत बड़ी राशि है ये वाक विषय का विषय है इसलिए कहा वाक समय का समुदाय है वाणी में रहने वाला समुदाय है कैसा है पुष्पित फलित चंद्र तारक वत प्रतिमंडितो वेदितव्य पुष्पिता फूलों से युक्त पुष्पिता कहते हैं फूलों से युक्त फलित फलों से युक्त ये ब्रह्म राशि का विशेषण है पुष्पित फलित ब्रह्म राशि ऐसी ब्रह्म राशि है जो फूलों से युक्त है फलों से युक्त है चंद्र तारकवत मानो चंद्रमा और ताराओं के समान है ऐसी ब्रह्म राशि है जिसमें स्वरूपी चंद्र विराजमान है ऐसी ब्रह्म राशि है जिसमें ताराओं के रूप में व्यंजन विराजमान है स्वर और व्यंजन स्वर और व्यंजनों से युक्त है ये ब्रह्म राशि प्रतिमंड ये विराजमान है कहां पर सामना यहा वाणी के अंदर विराजमान है ऐसा वेदितव्य जानना चाहिए और जो व्यक्ति ऐसी इस ब्रह्मी को अपनी वाणी के अंदर समेट लेता है अपनी वाणी के अंदर उनको सुशोभित कराता है या करता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या फल मिलेगा अंतिम फल क्या है तो कहते हैं सर्ववेद पुण्य फलवान फलावाप्ति सर्वेद पुण्य फल अवाप्ति ज्ञाने भवती ज्ञाने इसके ज्ञान में इस शिक्षा का शास्त्र के ज्ञान करने में क्या फल मिलता है अंतिम फल सर्वेद पुण्य फलावादी सर्व वेदों का हृग साम और अथर्व इन चारों वेदों का जो अंतिम सार फल है उस फल को यहां पर सर्ववेद पुण्य फल शब्द से स्पष्ट किया है सभी वेदों के पुण्य फल जो मुक्ति है मोक्ष है उसकी अवाप्ति उसकी प्राप्ति होती है अवाप्ति का मतलब प्राप्ति उसकी प्राप्ति होती है कब अस्म राशि को जानने में होती है क्योंकि इस ब्रह्म राशि को जानने का एकमात्र उद्देश्य है चारों वेदों का फल जो अंतिम फल है मुक्ति मोक्ष उसको प्राप्त करना ही उद्देश्य है शिक्षा शास्त्र का स्पष्ट हो रहा है ओम अब यहां पर पुष्पित फलित दो शब्दों के अर्थों को अलग अलग विद्वान अलग अलग ढंग से भी प्रस्तुत करते हैं कुछ व्याख्याकार जो है इसको लौकिक सुख से और पारलौक सुख सोडते है य दृष्टफल और अदृष्टफल दृष्टफल है लौक सुख और अदृष्टफले वर्तमान जन्म अदृष्टफलो है वो अगले जन्म में मिलने वाला है भविष्य में मिलने वा दृष्टफल को ला हैर अदृष्टफलो है, है शब्द और कुछ लोग इसका अर्थ रूप से ढंग से भी करते हैं जो वैयाकरण है वो इस रूप में करते हैं कुछ इसका अर्थ करते हैं अर्थ ज्ञान जो शब्दों का अर्थ होता है यही उसका फल है मैं शब्द बोलता जा रहा हूं और आप लोग उन शब्दों को सुनकर के उनका अर्थ समझ रहे हैं यही पुष्टिता है अर्थों का ज्ञान होना ही पुष्टिका है और जब उस अर्थों का ज्ञान करके उसके अनुरूप जब आचरण किया जाता है वो है फलिता है इसको अध्यात्म विज्ञान देते इसी बात को तीनों रूपों से निपत्रकार यास्क ऋषि ने कहा है तीन प्रकार का ज्ञान होता है अध्यज दैवत और अध्यात्म अधी अधी जी जो है सृष्टि विज्ञान को लेकर के कहते हैं या भौतिक विज्ञान है भौतिक विज्ञान में दो खेल है एक स्थल रूप से और एक सूक्ष्म रूप और अध्यात्म तो अध्यात्म है पुष्पिता से दो प्रकार के ज्ञान विज्ञान को लेते हैं अध्यज यज्ञों से संबंधित अथवा जो स्थल ज्ञान विज्ञान है उसको लेते हैं और अधिदेव से सूक्ष्म ज्ञान लेते हैं और इन दोनों का जो प्राप्ति रूप अंतिम ज्ञान है क्रियारूप ज्ञान वो है अध्यात्म ज्ञान इन दो शब्दों से ये तीन प्रकार के ज्ञान को लिया जाता है निरुक्त के अनुसार तो अलग अलग ढंग से इसका कर लेते हैं मुख्य बा, बात यह है कि ये शिक्षा शास्त्र ऐसा शास्त्र है जिसको जानने से व्यक्ति को अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है आगे बढ़ते हैं इसके हिंदी को आप लोग देखिएगा मनुष्य जिसमें शब्द क्रम वेद और पर ब्रह्म को प्राप्त हो और जो वाणी का विषय अर्थात वर्णों का यथार्थ विज्ञान है उसको जान सके इस इष्ट बुद्धि अर्थात वर्णों का यथार्थ अधिष्ट ज्ञान और स्वल्प प्रयत्न से महालाभ को प्राप्त होने के लिए अक्षरों का अभ्यास उच्चारण की रीति प्रसिद्ध की जाती है तो अक्षरों का अच्छे प्रकार कथन वाक समान है अर्थात अपने शब्द रूपी पुष्ट को फलों से युक्त चंद्र और ताराओं के समान सुशोभित आकाश में स्थित राशि शब्दों का समुदाय ब्रह्म राशि जानने योग्य है और इसके यथार्थ ज्ञान इसके के एकाध्यान से संपूर्ण वेदों का फल प्राप्त होता है इसमें वर्णों के ठीक ठीक उच्चारण से सुनने में प्रीति और भ्रम की निवृत्ति होती है इसलिए यह वर्णोच्चारण विद्या अवश्य जाननी चाहिए यह महेशी स्वामी सरस्वती के द्वारा किया गया अर्थ है हिंदी में प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है वर्णों का रूप के प्रकटा है वर्णरूप वर्णो कूपे या स्वर्णो को स्वकार उत्तर मे श्लोक के रूप में दिया जा रहा है आकाश वायु प्रभाव शरीरात समुचरन वक्रम उपैति नादः स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः स शब्दः यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है आकाश वायु प्रभाव शरीरात समुचरन वक्रम उपैति नादः स्थानान्तरेषु प्रविभ्यम स्थान प्रविभज्यम वर्णत्म आगछति यद ये वर्ण के रूप में किस प्रकार शब्द प्रकट होता है उसकी प्रक्रिया बताई जा रही आकाश वायु प्रभव आकाश और वायु इन दोनों के संयोग से प्रभाव उत्पन्न होने वाला ये शब्द है ये वर्ण है जो भी हम वर्ण बोलते हैं वर्णों का उच्चारण करते हैं इनका जो मूल आधार है कहां से किस प्रक्रिया से ये शब्द प्रकट होते हैं इस बात को लेकर के स्पष्ट किया जा रहा है आकाश और वायु इन दोनों का बरस्पर संयोग होता है यह बाहर की बात नहीं कही जा रही है ये अंदर की बात है हमारे अपने शरीर के अंदर की बात आप ही है आकाश अभाम है आकाश सर्वत्र विद्यमान है मर्मों के तौर पर वायु सर्वत्र विद्यमान है तो शरीर के अंदर आकाश भी है खाली स्थान ही है और वायु भी विद्यमान तो हमारे शरीर के अंदर भीतर आकाश भी और इन दोनों का जब संयोग होता है इन दोनों के, है। है। के संयोग से प्रभ उत्पन्न होने वाला शब्द यह शब्द का विश्लेषण है आकाश और वायु प्रभाव शब्द ऐसा है आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला यह शब्द शरीर शरीरात्म शरीर से शरीर से मतलब पूरे शरीर से नहीं जहां पर शब्दों का मूल आधार है वहां से जो कहां से है? नादी के नीचे से जो हमारा नादी प्रदेश है उस नादी के नीचे से शरीरा का मतलब नादी के नीचे से समुच्च रंग समुच्च रंग का मतलब ऊपर उठा हुआ के नीचे से वो जो वर्ण है वर्ण बनने वाला जो रॉ मेटीरियल है वो नाली के नीचे से होकर उठता हुआ वक्रम वक्रम का, का होता है मुख वक्रम उकैली उकैली कहते हैं प्राप्त होता है नाली से नीचे के नीचे से ऊपर उठता होगा वक्र मिलेगी ये मुख को प्राप्त होता है जब मुख में आता है तब होगा नाद नाग कैसे अभी शब्द नहीं बना है, है अभी वो नाग नाद का मतलब एक प्रकार का एक प्रकार की आवाज एक प्रकार की ध्वनि नाद उसको कहते हैं ये परिभाषिक शब्द है शिक्षा का आगे चल कर के नाग शब्द की परिभाषन आपके सामने रखूंगा अभी इतना समझ लीजिएगा जब नागर के नीचे से जब ऊपर उठता है वो उठकर के, मुख में जब आता है मुख में आने से पहले जो कागल है उसको कागल कम कहते हैं गले में एक लटका रहता है उसको कागल लेते हैं बिंदी में जब वो उसके साथ टकराता है उसे घर्षित होता है घर्षण समझते हैं आप लोग जब उस ताकत के साथ घर्षित होता है तो उसके घर्षण होते समय हमारे जो कंख है वो खुद संकुचित होता है तो संकुचित होने पर जब वो मुख में प्रविष्ट होता है तो उस घर्षण से एक प्रकार की आवाज एक प्रकार का शब्द ध्वनि प्रकट होता है उसी ध्वनि को उसी आवाज को यहां नाग शब्द से कहा और वो जो नाग है वो मुख में आकर के फिर क्या करता है तो कहा स्थानांतरेशु स्थानांतरेशु स्थान का मतलब स्थान स्थान अलग अलग है हमारे मुख में द्रांध ही स्थान है वर्ण के उच्चारण में स्थान जो है द्रावणों के माध्यम से भी वर्ण उच्चारित होता है जीवा ही है और कालु है मुद्रा है ऐसे अलग अलग स्थानों स्थान अंतरेश अलग अलग स्थानों में स्थानांतरेश अलग अलग स्थानों में विभक्त होता हुआ पृथक पृथक होता हुआ वो सारा जो शब्द है ध्वनि है वो साई ध्वनि वो एक स्थान में ना पहुंच करके वो विभक्त करके भागो में भ्रक्त करके अलग अलग स्थानों में चली जाती है वो आवाज उसने कहा प्रवीव जमाना करके वक्त होकर के वर्णत्व को आगक्ष होता है जब मैं उसी नाल को द्रांतों के बीच में लाता हूं तो स ये स ध्वनि आ रहा है और उसी लाल को मैं जब कालु के पास ले जाता हूं ध्वनि को उस लाद को तो शैसा श, श, श, श, वर्ण उत्पन्न होता है और उसी ध्वनि को उसी लाभ को मैं मूर्धा पर ले जाता हूं तो शलग वर्ण उत्पन्न होता है तो स यह जो वर्णत्व को प्राप्त होता है यह वर्णत्व आगक्ष जो वर्णत्व को वर्ण के रूप में प्रस्तुत होता है स उसी को शब्द कहते हैं उसी को वर्ण कहते हैं उसी, है, उसी को अक्षर कहते हैं आकाश वायु प्रभव आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला वह शब्द शरीरा समुच्रा के नीचे से ऊपर उठता हुआ वक्र मुख रहेगी वाणी मुख को प्राप्त होता है उसको नाग कहते हैं, उसको कहते हैं, उसको आवाज कहते हैं और वो आवाज रूपी नाग स्थानांत लो अलग अलग स्थानों को प्राप्त होकर अलग अलग अलग स्थानों में जाकर माना स्थानांतु अलग अलग स्थानों को प्राप्त होकर यानी विभक्त होकर अलग अलग स्थानों में गया हुआ वो ध्वनि वो नाग वर्णत्व आगे वो वर्णत्व को प्राप्त होता है जो वर्णत्व को प्राप्त होता है यह वर्णत्व आगक्षती जो वर्णत्व को प्राप्त होता है, है सह उसी को शब्द कहते हैं जी ने लिखा है आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला के नीचे से होकर उठता हुआ जो मुक्त प्राप्त होता है जिसको लाभ कहते हैं वह अंध आदि स्थानों में विभाग को प्राप्त हुआ को प्राप्त होता है इसको शब्द कहते हैं। इसी बात को अगले श्लोक और अच्छे नाम से स्पष्ट किया है ओम आय तो ये केवल वर्णत्म शब्द से जो संस्कृत भाषा में है उतना ही लेंगे या अन्य भाषाओं में जो शब्द है वो भी लेंगे आप चाहे मराठी में बोलिए वर्ण तो वही है वर्णमाला वही है हाँ ये अलग बात है जो अंग्रेजी बोलता है तो अंग्रेजी में भी वर्ण वही है ठीक है ये बोलता है वो ये अलग बात है उनकी उनके अक्षर कम होने के कारण से वो ये, इसको बोलता है तो ए से लिया जाता है और ए भी लिया जाता है और भी बहुत कुछ लिए जाते हैं वर्ण वर्ण तो वही है किसी भी भाषा में आप चले जाइएगा वर्ण तो यही है कहीं पूरे संस्कृत में पूरे वर्ण है हिंदी में कम वर्ण है और अलग अलग भाषाओं में कम होते जाते हैं कहीं ज्यादा होते होंगे पर 63 अक्षर से तो ज्यादा ये कुछ अफ्रीकन भाषाएं है जहाँ पे सामान्य वर्णों का उपचार नहीं करते जैसे वो ऐसा कुछ तो करते हैं तो उसको शब्द कहेंगे आफ्रिक... क्या उसमें उसको सांकेतिक शब्द कहते हैं वो शब्द दो प्रकार के होते हैं एक वर्णत्व के रूप में और एक सांकेत के रूप में जैसे अभी आप मात्रा को लेकर के मैं आगे बताऊंगा एक अरस्व दीर्घ और क्लुत को लेकर के अलग अलग पक्षी हैं अलग अलग जीव जंतु हैं जो ध्वनि करते हैं उनको वर्ण नहीं कहते उन्होंने जो भाषा अपनी बनाई है वो ध्वनि को ही भाषा के रूप में मान लीजिए बना दिया होगा ऐसा हो सकता है नाद को ध्वनि को ही उन्होंने अभिव्यक्ति का आ, अपना स्वरूप बना दिया जैसे आ, पशु है पशु जो है या कुत्ता है मान लीजिए कुत्ता दूसरे कुत्ते को आ, या बिल्ली दूसरी बिल्ली को जो अपनी सांकेतिक जो ध्वनि करके उनको आगा करते हैं वो भी अभिव्यक्ति का एक प्रारूप है ऐसे उन आफ्रीकन लोगों ने कोई ऐसे अभिव्यक्ति को अपने भावों को प्रकट करने के लिए उन्होंने जो ध्वनि तैयार की होगी परंपरा से उसी को भाषा मान करके चलते हैं वो उनकी भाषा है पर वो वर्णात्मक में नहीं वो ध्वनियात्मक नादात्मक है समझ लीजिए जी धन्यवाद और जो यंत्र से जो निकलती है जैसे रिकॉर्डिंग हो या आप क्या अभी आ रही है हमें हाँ वो वो वो वो वर्णात्मक भी होता है और ध्वनियात्मक भी होता है वो सांकेतिक भी होता है वर्णात्मक भी होता है जिसको संगीत कहते हैं हम संगीत में तो अलग अलग है, है। तो संगीत का मूल आधार तो वर्णात्मक ही है पूरा सामवेद उसी पर टिका हुआ है की है मुख्य आधार संगीत का आ, इसी बात को और स्पष्ट शब्दों में एक प्रकार से यू समझ लीजिएगा एक आजकल हर बात को कोई कहता है ये वैज्ञानिक रूप से बताइए तो वो वैज्ञानिक रूप से यहां पर बताया जा रहा है आत्मा बुद्धिया समेत मनोयुक्ति विवक्षया मन कायाग माह स प्रेरती मारुतम मारुतूरसी चरण मंदम जनयती स्वरम एक अलग ढंग से बात कही जा रही है यहां चेतन को आत्मा को ध्यान में रखकर के बात कही जा रही है पहले केवल शब्द को ध्यान में रखकर के बात कही गई है यहां आत्मा को आखिर इन शब्दों का उच्चारण करने वाला कौन है वो चेतन है आत्मा है उसी आत्मा को ध्यान में रख करके बात कही जा रही विवक्षया विवक्षया का विवक्षा से विवक्षा का मतलब बोलने की इच्छा से कौन आत्मा आत्मा आत्मा विवक्षया बोलने की इच्छा से वो बोलना चाहता है कुछ कहना चाहता है यही विवक्षा है आत्मा बोलने की इच्छा से बुध्या, बुद्धि से यहां बुद्धि का मतलब वो अंग्रेजी वाला जो ब्रेन है वो नहीं जो हमारी खोपड़ी है वो बुद्धि नहीं है हां उस यंत्र को भी बुद्धि शब्द से कह देते हैं बुद्धि शब्द एक कॉमन है सामान्य शब्द बहुत सारे विषयों के लिए बुद्धि शब्द का प्रयोग होता है पर यह बुद्धि का मतलब है ज्ञान जानकारी जो बोलने की इच्छा रखता है उसके मन के अंदर एक जानकारी है वो क्या बोलना चाहता है उससे संबंधित ज्ञान उसके मन में पहले से विद्यमान है ज्ञान पहले से मन में विद्यमान है और उसी को ध्यान में रखता हुआ उसको सामने रख करके ही फिर वो बोलने की इच्छा करता है मान लीजिए मेरे मन में लड्डू है लड्डू का ज्ञान है कोई भी मिठाई है स्वीट है उसके बारे में जानकारी है फिर मैं इसी जो भी स्वीट मेरे मन में है उसी के आधार पर बोलूंगा जिसको मैंने कभी खाया नहीं कभी देखा नहीं कभी सुना नहीं कभी पढ़ा नहीं ऐसे स्वीट के बारे में ऐसी मिठाई के बारे में मेरे मन में कब आएगा नहीं और ना ही बोलने की इच्छा होगी मेरे मेरे को पता ही नहीं जो भी हम इच्छा करते हैं हमारी बुद्धि में यानी हमारे मन के अंदर वो जानकारी पहले से होती है तो कह रहे हैं आत्मा विवक्ष बोलने की इच्छा से बुद्धिया बुद्धि से अपनी जानकारी से जो भी उसके पास जानकारी है जैसा जैसा व्यक्ति है उस व्यक्ति के अनुसार उसकी वैसी जानकारी होती है तो बुद्धिया अपनी बुद्धि से अर्थान समेत अर्थान अर्थों को वस्तुओं को पदार्थों को समेत्याट्ठा करता है बुद्धि से यानी अपने मन के अंदर पहले उस अर्थ को सामने लाता है जो बोलना चाहता है जिस अर्थ के बारे में बोलना चाहता है उस अर्थ को मन में पहले लाता है बात को समझने का प्रयत्न करना हम जो भी बोलते हैं इस विषय में हम आ, शिक्षा के संदर्भ को लेकर के कभी विचार नहीं कर पाते हैं सामान्य तौर पर जो शिक्षा शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं शब्दशास्त्र को पढ़ने वाले तो बहुत विचार करते हैं पर सामान्य रूप से अमूमन व्यक्ति इसको लेकर के ऐसी कोई चेष्टा ऐसा कोई विचार नहीं कर पाता है तो कहते हैं आत्मा बोलने की इच्छा से बुद्धिया अर्थान समेत्या अपने बुद्धि से यानी अपनी जानकारी से अपने ज्ञान से अर्थान अर्थों को पदार्थों को समेत्या वो सम्मुख रखता है यानी मन के अंदर लाता है पहले लाकर मनोयुक्ते मनो मनोयुक्ते यानी मन से उसको युक्त करता है यानी आत्मा उन अर्थों को पहले जानकारी से अपने समक्ष ला करके वो मन के साथ जोड़ देता है आत्मा मनोयुक्ते मन के साथ जोड़ देता है या मन को युक्त करता है यानी मन को संप्रेषित करता है मन तक पहुंचा देता है आत्मा मन कायाग्निम आहंती फिर वो जो मन है वो मन क्या करता है आत्मा ने मन तक पहुंचा दिया है और मन जो है वो कायाग्निम आहंती वो कायाग्नि काय कहते हैं शरीर शरीर की अग्नि और शरीर की अग्नि तो यूं तो शरीर में सब जगह अग्नि है लेकिन जो मुख्य अग्नि है उसको कहते हैं जठराग्नि कायाग्नि का मतलब जटकरग्नि जठराग्नि तक पहुंचा देता है मन जठराग्नि आप जिसको आप मोटी भाषा में कहते हैं इसकी जठराग्नि कमजोर है इसलिए इसको पाचन ठीक से नहीं होता है डायजेशन उसका ठीक से नहीं हो पाता है क्यों उसका जो सिस्टम है डायजेस्ट करने का जो सिस्टम है वह सिस्टम कमजोर है उसी सिस्टम को यहां पर जठराग्नि कहा जा रहा है वह मन जटराग्नि तक पहुंचा देता है सेरयति मारुतम और वह जटराग्नि जो है सह जटराग्नि पुल्लिंग में है अग्निशब्दराग्नि है मारुतम प्रेरयती वह मारुत को मारुत कहते हैं वायु को बाहर स्थित वायु नहीं जो हमारे शरीर के अंदर जो स्थित वायु है उस वायु को प्रेरित कर देता है या प्रेरित कर देती है अग्नि यानी वो अग्नि वायु तक पहुंचा देती है मारुतः तो उरसि चरण मारुतः जो मारुत है यानी वायु ये वायु उरसी चरण उरसी चरण का मतलब उरसतल यानी फेफड़े छाती आप कहते हैं उसमें चरण विचरण करता हुआ उसमें आकर के विचरण करता हुआ मंदम जनयति स्वरम वो मंद स्वर को उत्पन्न कर देता है और जब मंद स्वर्ग उत्पन्न करता है वही काकल के माध्यम से आकर के पूरे मुख में प्राप्त होकर अलग अलग स्थानों को विभक्त होकर वर्ण के रूप में प्रकट होता है काकल किसको कहते हैं ये पदमा जी पूछ रही है स्वर यंत्र संस्कृत वी स्वर कंठे अस्थि बहुत जाना दर्पन समुखे स्थित मुखम्घाटये तो दृश्य सेवरयंत्रम तदव का तो आत्मा बुद्धिया सर्थन मनोयुक्तिवक्ष मन कायाग्निम आहंती स प्रेरती मारुतम मारुतूरसी चरण मंदम जनयति स्वरम आत्मा बोलने की इच्छा से आत्मा विवक्षया बोलने की इच्छा से बुद्धिया अपने ज्ञान से अर्थान समेत या अर्थों को जोड़ करके मनो मनोयते मन तक पहुंचा देता है मन कायाग्निम आहंती मन जो है जठराग्नि को पहुंचा दे पहुंचा देता है सप्रेरती मारुतं और वो जो जठराग्नि है वो पेट में शरीर में स्थित वायु को पहुंचा देती है यहां वायु से वायु हमारे शरीर में बाहर वाला जैसा वायु है बाहर वाली वायु उस प्रकार की वायु नहीं है जो हम अपने शरीर के बारे में सुनते हैं प्राण अपान ज्ञान उदान समान ये जो प्राण है इन प्राणों में एक उदान नामक प्राण है जो ऊपर की ओर उठती है जो वायु है उदान नामक वायु या उदान नामक प्राण है वह प्राण ऊपर की ओर उठता है उस उदान नामक प्राण तक पहुंचा देता है इसका यह अभिप्राय है सप्रेर की मारुतम और वो जो अग्नि है वो उदान नामक प्राण को पहुंचा देती है मारुतः और वो जो उदाहरण प्राण है वो उसी चरण अपने में में में छाती उचरण करता हुआ काकल स्वरयंत्र से टकरा करके मंदम जनती स्वरम मंद स्वर को यानी एक स्वर्क उत्पन्न करता है तब जाकर के वर्ण स्वरूप प्रकट होता है यह बात कही जाए जीवात्मा बुद्धि से अर्थों को संगति करके कहने की इच्छा से मन को युक्त करता विद्युत रूप मन विद्युत रूप मन शीघ्रता से काम करने, करने वाला मन है, है। विद्युत रूप मन ऐसा कहा है विधी स्वरूप मन जडराने को टाटता है यानी जडराने को पहुंचा ले देती है यह पहुंचा लेता है मन वह वायु को प्रेरणा करता और वायु उर्व स्तर में विचरता वह मन स्वर को उत्पन्न करता है यह स्वामी ने लिखा प्रश्न किया जा रहा है शब्द का स्वरूप कहता है किस फल को प्राप्त करता और किन से सेवित है शब्द का स्वरूप कैसा है किस फल को प्राप्त करता है और किन से सेवित है यह प्रश्न किया है उसका समाधान उत्तर के रूप में दिया जा रहा है श्लोक के रूप में तरम ब्रह्म परम पवित्रम गुराशयम सम्य विप्रा श्ले अभ्युन चम्य प्रयुक्त पुरुष न्युन बहुत अच्छा श्लोक है सारे श्लोक व्या करोगे आप लोग याद करें तो बहुत अच्छा होगा अक्षर और वर्ण जान वाग्व आकाशवायु प्रभव आत्मा बुद्धियाे सराक्षरम पवित्रम गुहाशय सूशति श्रेयसा चुनय प्रयुक्त पुरुष विलिप्राइली पदली पढ़ती है और का है विप्र कहते है विप्र कहते हैं विद्वान को और गौवजन में है विप्राह विद्वान लोग तब अक्षरम उस अक्षर को नष्ट होने वाले उस व्यापक अक्षर को जो कि आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला है ऐसे उस अक्षर को ब्रह्मा ब्रह्म कहते हैं उसको ब्रह्मा लेते हैं वेद लेते हैं विशिष्ट ज्ञान राशि के रूप में उसको कहते हैं और गुहाशयम तो गुहा में निवास करने वाला है वो अक्षर यानी बुद्धि में विद्यमान है गुहा लेते हैं बुद्धि को हरे को भी कहते हैं पर यहां पर गुहा शब्द जो है के लिए नहीं है बुद्धि के लिए गुआ गुआ, गुआ है गुहा श्रैय गुहा गुहा कहते हैं बुद्धि को श्रयम चयन करने वाला यानी गुहा में शहन करने वाला गुहा में रहने वाला यानी बुद्धि में विद्यमान रहने वाला गुहा में रहने वाला है ब्रह्म के रूप में, के में, के में है महाद के रूप में है वेद राशि के रूप में है शुद्ध राशि के रूप में है और परम वो उत्कृष्ट है श्रेष्ठ है और पवित्र वो पवित्र भी है शुद्ध भी है उत्कृष्ट भी है श्रेष्ठ भी है और शुद्ध भी है सम्य अक्षिप्रका से सम्य अक्षिर प्रकाश से उशरती उशरती है प्राप्त करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति की कामना करते हैं कौन विद्वान लोग अक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम गुहाश्रय सम्य उशरती विप्रा विप्राह विद्वान लोग, जानकार लोग उस अक्षर को कैसा है वह अक्षर विशेषण के रूप में ब्रह्मा ऐसा वो अक्षर है जो ब्रह्मा है वेद राशि है ज्ञान राशि है जहां का आधार है भंडार है परम उत्कृष्ट है ये भी विशेषण है ब्रह्म विशेषण है परम विशेषण है पवित्र विशेषण है गुहाशयम भी विशेष है इसके अक्षर हम इस शब्द के उस अक्षर जो कि ब्रह्म के रूप में विद्यमान अक्षर है परम के रूप में है पवित्र के रूप में है बुद्धि में विद्यमान रहने वाला है ऐसे उस ब्रह्म राशि को सम्यक अच्छी प्रकार से विप्राह विद्वान लोग उशरंगी उसकी प्राप्ति की कामना करते हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं क्यों करना, करना चाहते हैं क्या जरूरत है उसकी तो कहते हैं सह वह शब्द श्रेय सा चा अव्युना चाहिए वह बहुत अच्छी बात नहीं वो जो है अव्युना अव्यु से युक्त करता है अभ्युदय से युक्त करता है सांसारिक सर्वोत्कृष्ट सुख से युक्त करता है और श्रेष निश्रेष मुक्ति से मोक्ष से भी युक्त करता है कब रहता है सम्यक प्रयुक्त बहुत अचीर्वाक लिया जा रही है सम्यक प्रयुक्त अच्छी प्रकार से प्रयोग किया गया उस शब्द को हम अच्छी प्रकार से प्रयोग करते हैं उत्तम रीति से उसका व्यवहार में आचरण करते हैं उत्तम रीति से उसका प्रयोग करते हैं जैसा अक्षर है उसको वैसा ही प्रयोग में लाते हैं शब्द बहुत सरल है लेकिन इसका अर्थ जो है बहुत गहरा है बहुत सूक्ष्म है इसका सम्यक प्रयुक्त अच्छी प्रकार से ठीक प्रकार से प्रयोग किया जाए वह शब्द वो ब्रह्मराशी, राशि पुरुष को मनुष्य को युक्ति युक्त कर लेता है किसे अभ्युदये ना निः श्रेयता श्रेय का दूसरे भ्रमती का राष्ट्र लग लीजिएगा वो जो शब्द है, वो शब्द सम्य प्रयुक्त अचीर प्रकार से प्रयुक् शब्द पुषम मनुष्य को अभ्युन अभ्युसे श्रेयस श्रेयस मुक्ति से मोक्ष से युक्त कर देता है जोड़ देता है आपने इन शब्दों का प्रयोग अच्छी प्रकार से किया है अब आपको यह शब्द अभ्यय से और निश्चय से युक्त कर दे है अगर ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहां पर सम्यक प्रयोग नहीं कर पाए आज तक ठीक है थोड़ा किया होगा के रूप में कोई 5, कोई दस कोई बीस कोई पचास हो सकता है कोई नब्बे हो सकता है कोई निन्यानवे हो सकता है सब प्रतिशत अच्छे रंग से जब आप प्रयोग कर लेते हैं तो हमें भी वो श्रेय से और अभिवेय से पुरुष को अच्छी प्रकार से प्रयोग किया हुआ वो शब्द अभिवेद से श्रेय से युना जोड़ दे है युक्त कर दे है अब सम्य प्रयोग कैसा होता है ये आप जानते हैं सम्यक प्रयोग क्या होता है व्यायाम करना चाहिए यह शब्द है इसका सम्य प्रयोग जब हम करते हैं स्वस्थ रहेंगे व्यायाम करेंगे व्यवस्थित खाना चाहिए व्यवस्थित सोना चाहिए व्यवस्थित उठना चाहिए जो भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन अर्थों के लिए प्रयोग करते हैं पूरा शब्दों का प्रयोग हम ठीक प्रकार से करते हैं तो निश्चित बात बारे हमें भी वो शब्द अभिवय से और निश्चित से युक्त कर देते हैं ये इसका अभिप्राय तो देखिए स्वामी कहते हैं विद्वान लोग उस आकाशवायु प्रतिपादित नाश रहित विद्या शिक्षा सहित बुद्धि स्थित अत्युत्तम शुद्ध शब्द राशि की अच्छे प्रकार प्राप्ति की कामना करते हैं और वही अच्छे प्रकार प्रयोग किया हुआ शब्द शब्द आत्मा मन आत्मा मन और स्व संबंधियों के लिए इस संसार के सब सुख तथा विद्या के शुभ गुरुओं के योग और मुक्ति सुख से मनुष्य को नियुक्त करा लेता है इसलिए इस धर्मोच्चारण की श्रेष्ठ शिक्षा से शब्द के विज्ञान में सब लोग यत्न प्रयत्न करें ये स्वामी का है आगे कहा है शब्द का लक्षण का लक्षण किया है यही महावाशि का लचरण है मैशन है शब्द का लक्षण किया है अपने शब्दों में किया है श्रोत्रोपलब्धि रुधिर्ग्राह्य हा। प्रयोगे हाज्वल हा। आकाश श्रद्धी है श्रोत्रोपलब्धि शब्द की परिभाष है एक प्रकार के शब्द क्या है उसके लिए शब्द का लक्षण परिभाषा महा पतंजलि की परिभाषा है शब्द किसे कहते हैं तो कहा श्रोत्रोपलबी जो श्रोत से उपलब्ध होता है श्रोत का श्रोत से उपलब्ध होने वाला है उसको शब्द कहते हैं एक बात और दूसरी बात है गुरुदेव निग्राह्य रहा बुद्धि ग्रहीत होने वा शब्द अर्थात् बुद्धि ग्रहण ज्ञान ग्रहण ज्ञान ग्रहण ज्ञान ग्रहीता प्राप्त बुद्धि निग्राह्यः सोतोपलब्धि शब्दः बुद्धि निग्राह्यः शब्दः प्रयोगे अनुज्वलित प्रयो रह प्रयोग, प्रयोग, प्रयोग से प्रकट होने वाला है यानी उच्चारण से प्रकट होता है प्रयोगे न हो जब हम प्रयोग कर रहे हैं उच्चारंभ कर प्रयोगे अनुज्वलित रहा प्रयोग से उच्चारण से अनुज्वलित रहा प्रकाशित होता है यानी प्रकट होता है जैसे हम कहते हैं ना <asthma> पब्लिश हो गई है पुस्तर प्रकाशित हो गई है उस प्रकट हो गई है प्रकाशित का मतलब प्रकट ऐसे यहां पर अंतिम प्रकट प्रकाशित उच्चारण से ये प्रकट होने वाला शब्द है आकाश देश और अंतिम विशेष है शब्द का देश देश का स्थान शब्द का स्थान क्या है शब्द कहां कहां रहता है आकाश देश आकाश ही उसका स्थान है तो शब्द के ये सारे विश्लेषण है श्लोक उपलब्धि शब्द जो कानों से उपलब्ध होने वाला है जो कानों से उपलब्ध होता है उससे शब्द कहते हैं जो भूति रही जो भूति से गृहित होने वाला है जो गृहित हो रहा है उसको शब्द कह दिया यानी ज्ञान से ज्ञान से जो जाना जाता है उसको शब्द कह दिया प्रयोजन उपचार से जो प्रकट होता है उसको शब्द रहते हैं शब्द रहते हैं जिसका आकाश महावाश्य लक्षण उसकी प्रयोग स्वामी ये लिखते हैं यह या, यानी यह जो शब्द का लक्षण है यह शब्द का लक्षण की गय में लिखा है कि श्रोतों का लब्धि जिसका कान हिंदी से ज्ञान बुद्धि निग्राह्य और बुद्धि से निरंतर ग्रहण प्रयोग अभिज्वल का जो उच्चारण से प्रकाशित होता तथा आकाश रेश जिसके निवास का तान आकाश है वह अशब्द कहता है शब्द अब प्रश्न किया जा रहा है वर्णमाला में कितने वर्ण हैं वर्ण समानाय वाक्स समामनाय वाक समामना श्रब्द राशि उसी श्रब्द राशि को उसी ब्रह्म को यहां पर वर्णमाला शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है वो जो वर्णमाला है वो जो वाक्सामनाएं है वो जो वर्ण समामनाएं है उस वर्ण समामनाएं समामना उस वर्ण समुदाय वर्णमाला का मतलब वर्ण समुद्राय वर्ण के समझ कितने वर्ण है यह प्रश्न सूत्र यह सूत्र है वर्णास्त्रृष्ठी वर्णा वो आय है इसलिए वहां पर सरा जो है विशर्क के वर्णास्त्रृष्टी वर्ण जो है त्रिष्ठी है तिरठ वर्ण है सिक्सटी सठ अक्षर हैं तिरसठ है और वे अचारानी वर्णों में विभक्त रहे हैं। ये बात है। एक बात देख लीजिएगा इसको आपको तैयारी करके आना है अकारानी स्वरों का स्वरूप यहां पर दिया है उस क्रम में आपको वहां दिखाया गया होगा हरस्व दीर्घ ये स्वरों को है यहां पर अ अरस्व है आ आग है और अवर्ण के आगे तीन संख्या लिखी है ये तीन मात्राओं के लिए है इसलिए उपलुप्त किया जाता है अरस्व दीर्घ उपलुप्त कितना सब। सं लीजिएगा यह अर्ण है अ अक्षर का दीर्घ नहीं हो रहा है दीर्घ ना संधि रि वर्ण के दीर्घ अक्षर नहीं होते हैं इसलिए यहां पर वो जीरो लगाया इसका मतलब यहां दीर्घ अक्षर नहीं तो री और ये वर्ण अरस नहीं होता है इसलिए वीर्घ है और प्लु है और आई वर्ण भी अरस नहीं हो है इसलिए वीर है और प्लुग है वो वर्ण अरस नहीं हो है इसलिए वीर है और प्लुग है और वर्ण अरस नहीं होता है वीर है प्लुग है।, है।, है, है।, है।, है, है।, है।, है, है आई को गील सकते हैं कितने हैं फिर उसके बाद कवर्ग ga, कवर्ग में पांच अक्षर हैं कवर्ग में पांच है कवर्ग में पांच है कवर्ग में, में पांच है कवर्ग में पांच है पच्चीस अक्षर है अंतरस्थ अंतरस्थ जो है ये कहक्षर है ऊष्मिक है 25 और ये आठ कितने हुए ले दीजिएगा तलाई की सड़क को चलावा ये 25 रहे हैं और चार और उष्ण चार तेतीस अक्षर होते अयोग वाह रूप अयोगवाह रूप विसर्जनीय एक अक्षर है जीवामूल्य उपद्मानीय अनुस्वाद ये सब अक्षर है विसर्जनीय एक अक्षर है जीवामूल्य जो चिन्ह लिखा है जीवामूल्य जो चिन्ह लिखा है उसके आगे उस चिन्ह को यहां अक्षर के रूप में लिया जाता है और उप्रदमा ने भी वही चिन्ह दिया है यही एक अक्षर है यही एक अक्षर है तो प्लेचार है और इधर अरस दिया है एक अलग चिन्ह दिया है यहां पर जो वेदों में इनका प्रयोग होता है विशेष रूप से और दीर के रूप में अलग दिया है चिन्ह और अनाथ चिन्ह अलग से दिया है और एक ये अक्षर है इनके चरार है चरार ये हैं और विसर्जनीय जीवामूल्य उपध्मानी अनुस्वार चरार चराचार आठ ये हैं आठ ये हैं और वो कितने हैं आठ ये ऊष्ण चार 12 अंतस्त्र चार सोलह और 25 बार में हो, हो गए कितने हो गए जी कौन बढ़ जाएंगे एमली इस तरह के हो गए पांच पांच बार होंगे पच्चीस अंदर अस्तर और उष्णी तेंस है और आठ ये तेंतीस और आठ कितने हो जाएंगे इकतालीस हो गए इकतालीस और ये सर कितने अठारह सौ बीस कोई ठीक बात है तो इकतालीस और बाईस कितने हो जाएंगे तेसरा ये तेसरा अक्षर है 33, 8, 22 ये लिख दिया है तेसरा अक्षर और दोनों एक, एक, एक, एक, एक उच्चारण थोड़ा अलग होगा जब ये आएगा वर्णों में सूत्रों में आएगा जीर्वामूल्य उपदमाने का उच्चारण जब क्रवण के अक्षर आधे हैं तो जीवामूल्य का उच्चारण अलग होता है और प्रवड़ के अक्षर आदि है तो उपदमाने का उच्चारण अलग होता है उच्चारण से समझ में आता है कि जीवन मूल्य या उपलब्ध मान्य है चिन्ह से समझ में नहीं आएगा उच्चारायण से समझ में आएगा वो वो। आगे आप स्पष्ट हो जाएंगे जब हम उनका सूत, उनके सूत्र सामने आ जाएंगे तो ये तेज अक्षर है इनको एक प्रकार से आप तरह देख लिया आई है फिर हम आगे प्रभाग देखते हैं एक विराव लेख हैं ओम शांति श्रांति शांति, शांति, शांति।